संवेद्नाओं संवेद्नाओं के, के पंख, की एक, एक और पेशकश पेश दिव्य दृष्टि दिव्य दृष्टि के श्रव्य संसार में अभिनंदन के लेख के माध्यम से जानकारी प्राप्त करते हैं हिम तेंदुए के बारे में हिम तेंदुआ मध्य एशिया के पर्वतीय भागों का शानदार वन्य जीव है इसका वैज्ञानिक नाम पैंथ्रा अंसिया है अंग्रेजी में इसे स्नो स्नोलैपर्ड और आउंस कहते हैं यहाँ हिमालय पर्वत के बर्फीले भागों और टोडोडेंड्रोन के वनों में 3660 मीटर से लेकर तीन मीटर तक की ऊंचाई वाले बर्फ से ढके भागों में पाया जाता है कभी कभी इसे 6000 मीटर तक ऊंचे स्थानों पर भी देखा गया है इतनी ऊंचाई वाले भागों तक मानव सरलता से नहीं पहुंच पाता है हिम तेंदुआ में सर्दी सहन करने की बहुत अधिक क्षमता होती है यहाँ शून्य से 40 डिग्री सेल्सियस तक नीचे के तापमान वाले भागों में भी सरलता से रह सकता है भारत में यहाँ हिमालय पर्वत के अधिकांश क्षेत्रों कश्मीर लद्दाख अरुणाचल प्रदेश हिमाचल प्रदेश के उत्तरी भागों उत्तरांचल के कुमायू टिहरी और गढ़वाल के ऊंचाई वाले भागों में मिलता है हिम तेंदुआ एल्पाइन के जंगलों में छोटी छोटी झाड़ियों वाले भागों, पथरीले और चट्टानी क्षेत्रों में ऐसे स्थानों पर रहता है जहाँ प्रायः वृक्ष नहीं होते यही कारण है कि इसे वृक्षों पर चढ़ने का अभ्यास नहीं होता और यह अपना संपूर्ण जीवन जमीन पर व्यतीत करता है हिम तेंदुआ रात्रि चर है अर्थात दिन के समय यह मांदो पत्थरों के नीचे चट्टानों की दरारों में अथवा ऐसे ही किसी स्थान पर आराम करता है और रात में सक्रिय होता है किंतु कभी कभी इसे दिन के समय भी घूमते हुए देखा गया है हिम तेंदुआ बाघ और सामान्य तेंदुए के समान अपना सीमा क्षेत्र बनाता है यह अपने क्षेत्र की सीमा के पत्थरों चट्टानों बर्फीले आदि को अपने नाखूनों से खरोच कर निशान बनाता है हिम तेंदुआ ऐसे स्थानों पर रहता है जहां भोजन बहुत कम उपलब्ध होता है अतः इसके सीमा क्षेत्र बहुत बड़े होते हैं इसके सीमा क्षेत्र इतने बड़े होते हैं कि सीमा क्षेत्र वाले दो नर हिम तेंदुए प्राय एक दूसरे से जीवन भर नहीं मिल पाते तेंदुए की शारीरिक संरचना सामान्य तेंदुए से कुछ भिन्न होती है यह सामान्य तेंदुए से कुछ छोटा होता है इसके शरीर की लंबाई एक सेंटीमीटर से लेकर 220 सेंटीमीटर तक होती है इसमें इसकी लगभग नब्बे सेंटीमीटर लंबी पूछ भी सम्मिलित है इसकी ऊंचाई सामान्य तेंदुए से कुछ कम होती है तथा 35 किलोग्राम से लेकर 55 किलोग्राम तक वजन होता है इसके शरीर का रंग सफेदी लिए हुए मटमैले धूसर से लेकर धुआं धूसर जैसा होता है तथा पेट और चारों पैरों का भीतरी भाग सफेद होता है एवं इस पर गुलाब की पंखुड़ियों के समान काले रंग के धब्बे होते हैं इसके चेहरे और पीछे के पैरों पर भी इसी प्रकार के निशान होते हैं इसके शरीर की चिट्तिया सामान्य तेंदुए की चित्तियों से कुछ अधिक लंबी होती है एवं इनके मध्य का भाग सफेद होता है हिम तेंदुए के शरीर की चिट्तिया गर्मियों में अधिक स्पष्ट दिखाई देती है किंतु सर्दियों में इनका रंग फीका पड़ जाता है इसकी पूछ सामान्य तेंदुए से कुछ बड़ी मोटी और घने बालों वाली होती है हिम तेंदुए का समूर बड़ा शानदार होता है इसका समूह मार्जार परिवार के सभी जीवों में सर्वाधिक कोमल घना और सुंदर माना जाता है यह सामान्य तेंदुए से छोटा होता है किंतु लंबे और घने बालों वाले समूह के कारण अपने आकार से काफी बड़ा और भारी दिखाई देता है हिम तेंदुए का चेहरा मार्जार परिवार के अन्य जीवों से अलग होता है इसका चेहरा गोल मस्तक ऊंचा और थूथन छोटा होता है इसके नाक के नथुने बड़े होते हैं इससे इसे सांस लेकर अपने शरीर को गर्म रखने में सहायता मिलती है इसके चारों पैर शरीर की तुलना में अधिक शक्तिशाली होते हैं एवं पंजे अधिक चौड़े होते हैं जिनसे इसे, इसे बर्फ पर चलने में सुविधा रहती है इसका समूह इसे हिमालय के पर्वतीय भागों में शानदार कॉमोफ्लास प्रदान करता है एवं इसकी विशेष शारीरिक संरचना ने इसे बर्फीले क्षेत्रों का शानदार जीव बना दिया है हिम तेंदुए का भोजन करने का ढंग मार्जार परिवार के अन्य जीवों के समान ही होता है यहां प्रतिदिन दे, डेढ़ किलोग्राम से लेकर ढाई किलोग्राम तक मांस खाता है बरसात के मौसम में यह कम भोजन करता है किंतु सर्दियों के मौसम में इसकी खुराक बढ़ जाती है हिम तेंदुए के परिवेश और परिस्थितियों ने इसे मांसाहारी होते हुए पर्वतीय वनस्पतियां खाने पर मजबूर कर दिया है मादा हिम तेंदुआ बच्चों को जन्म देने के पूर्व किसी प्राकृतिक गुफा में अथवा किसी चट्टान के नीचे अपने समूर के बालों से मुलायम सा घोंसला तैयार करती है जिससे बच्चों को बर्फीली सर्दी ऐसी बचाया जा सके इसके नवजात बच्चों का समूह वयस्को के विपरीत गहरे रंग का होता है मादा हेम तेंदुआ जन्म देने के तुरंत बाद अपने बच्चों को जीप से चाटकर साफ करती है किंतु यहाँ मृत बच्चों को छूती तक नहीं है इसे अपने बच्चों की सफाई में एक घंटा अथवा कभी कभी इससे भी अधिक समय लग जाता है इसके बाद यह अपने बच्चों को गर्म करने के लिए अपने शरीर और पूछ की कुंडली सी बनाकर बैठ जाती है और इसमें बच्चों को छिपा लेती है इस समय पास से देखने पर भी इसके बच्चे दिखाई नहीं देते मादा हिम तेंदुआ मार्जार परिवार के अन्य जीवों की अपेक्षा अपने बच्चों को अधिक प्यार करती है बच्चों की साधारण सी परेशानी देखते ही यह भोजन तक छोड़कर उनके पास आ जाती है यह प्रायः बच्चों के सो जाने के बाद ही शिकार पर निकलती है और भोजन करती है हिम तेंदुआ हिंसक जीव अवश्य है किंतु यदि इसका एक सप्ताह का बच्चा मिल जाए तो इसे सरलता से पाला जा सकता है चिड़ियाघरों में जन्म लेने वाले हिम तेंदुए भी सरल स्वभाव के हो जाते हैं लंदन बर्लिन न्यूयॉर्क मॉस्को आदि के चिड़ियाघरों में सौ से अधिक हिम तेंदुए आराम से रह रहे हैं प्राकृतिक अवस्था में हिम तेंदुओ को शिकार के लिए बहुत बड़े क्षेत्र में भ्रमण करना पड़ता है अतः चिड़ियाघर में इसका पिंजरा कम से कम पाँच मीटर लंबा और उतना ही चौड़ा बनाया जाता है तथा इसे कम से कम छह हजार वर्ग मीटर क्षेत्रफल वाले बाड़े में रखा जाता है विदेशों में तो इससे भी कई गुना बड़े पिंजरे बनाए जाते हैं एवं विशाल बाड़ों में रखा जाता है इसकी स्थिति को देखते हुए भारतीय वन्यजीव जीव बोर्ड ने उन्नीस में इसे उन तेरह वन्यजीवों के साथ रखा था जो अत्यंत दुर्लभ थे तथा जिन्हें संरक्षण की सर्वाधिक आवश्यकता थी हिम तेंदुओं का मानव के अतिरिक्त और कोई शत्रु नहीं है हिम तेंदुआ प्राकृतिक अवस्था में अत्यंत दुर्गम पथरीली चट्टानों वाले बर्फ से ढके पर्वत शिखरों पर अपना आवाज बनाता है यहाँ बहुत सर्दी पड़ती है तथा यातायात के साधन भी नहीं हैं। अतः इसका अध्ययन करना अत्यंत कठिन कार्य हो गया है विख्यात भारतीय वन्य जीव विशेषज्ञ रमेश बेदी के बेटे नरेश बेदी और राजेश बेदी ने हिम तेंदुए पर एक डॉक्यूमेंट्री बनाकर सराहनीय कार्य किया है किंतु अभी तक इनका व्यवहारिक वैज्ञानिक अध्ययन नहीं किया गया है वर्तमान परिस्थितियों को देखने से ऐसा लगता है कि प्रकृति के इस अभिनव जीव को बचाने के लिए इसका वैज्ञानिक अध्ययन और प्रोजेक्ट टाइगर के समान प्रोजेक्ट स्नो स्नोलैपर आवश्यक है इससे इस दुर्लभ वन्य जीव को समझने में सहायता मिलेगी अभी आप सुन रहे थे अभिनंदन का आलेख हिम तेंदुआ वाचक चक भारती परिमल